जो क्रूरता का व्यवहार करेगा वो घोर नरकों में जाएगा जिनमें जो अति देहायमान जाते हैं उन घोर नरकों में वो जाएगा तो क्रूरता करने वाले के लक्ष्मी का नाश उसकी आयु का नाश उसकी कीर्ति का नाश वो जीते हुए मर गया लोग उसको गाली देंगे साप देंगे मरने के बाद कोई भला नहीं कहेगा और नरकों में जाएगा तो कहते हैं कि इस प्रकार कंस के मन में सद्भाव सद्विचार आ गए तो इति घोरतमात सन्निवृत्त स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षम तजनम हरिर्भरानुबंधक इस प्रकार से वहां आज वो चार्टर देखकर मार सकता था आ, आज कौन रोकता रोकने वाला था नहीं कैद खाने बंद रही किंतु स्वयं ही भगवत कृपा से वो इस प्रकार से वाला हो गया मंगल चिन्ह हाथ में पहने हुए कंकर पहने हुए जो बहन को मारने के लिए तैयार हो गया था वो आज बैरी को आया हुआ देख करके भी और उसको मारने से निवृत्त हो गया तो इसका क्या कारण है बस वही कारण है कि भगवान उसके अंतर में आज भगवान का, प्र, का प्रवेश हो गया है देवकी के अंतरंग में आज भगवान आ रहे हैं तो भगवान के दर्शन की बात तो अलग रही जिसके अंतर में भगवान है उनका दर्शन करने से भी मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाती है कंस तरीके की भी और उनकी बात अलग रही जो स्वभाव से क्रूर पाप जिसका स्वभाव हत्या जिसका स्वभाग इस प्रकार का जो क्रूर निर्लज्ज अंश वो आज देवकी के सामने सदविचार से संपन्न हो गया ये भगवान के अंदर में आने के बाद देवकी के दर्शन का ये प्रभाव तो अब वो वैर भाव से वैर भाव से और भगवान की जन्म की प्रतीक्षा करने और इसी को मारना है देवकी को क्या मारना है ये ये, ये जन्मेगा किसी को मारेंगे तो भगवान के प्रति उसने दृढ़ वैर भाव कर लिया बैरानुबंध दृढ़ वैर भाव करके और अब ये उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा आशील सं विसंस्टन भुंजान पर्यटन नहीं चिंतानो ऋषिकेश मपश्यक तनमयम गलत बड़ा सुंदर भाव लोग पूछा करते हैं कि भगवान का चिंतन कैसे हो भगवान का दिनराज चिंतन कैसे हो कोई उपाय बताओ ये निकृष्ट उपाय है भय से चिंतन और आवश्यकता से चिंतन उससे उत्तम और रति का चिंतन प्रति का चिंतन ये सर्वोत्तम तो कंठ की क्या हुई जब वो भगवान के साथ उसका बैर भाव बद्ध मूल हो गया बंध गया उसने मन में गांठ बांध ली बैर की तो लाख दिन उस बैरी का चिंतन होने लगा बैरी में उसकी भगवत भावना थी तो उठते बैठते खाते सोते जगते चलते फिरते सदा सर्वदा उसका मन श्री कृष्ण के चिंतन में लग गया ये भय से या तो भय हो तो चिंतन होता है और या जैसे जल की प्यास लग जाए तो वहां कोई कहता नहीं कि तुम जल का नाम जपो जल का स्मरण करो जल की आवश्यकता या प्यास अपने आप याद जलाती है कभी भूल नहीं सकता जल को और तीसरे मिश्री गोपान्धना की तरह से अगर प्रीति हो जाओ तो भगवान कभी चित्त से हटते नहीं बल्कि स्वयं बस जाते हैं आकर के। उनका प्रीतिवानों का चित्त भगवान के अपने रहने का लोभनीय स्थान बन जाता है तो कंस की दशा ये हुई कि की चिंते जानू ऋषि किए सब चित्त नहीं है श्री कृष्ण अभी लगत नहीं हुए हैं अवतार हुआ नहीं है पर अपश्य उसको भगवान जहां तहां रात में दिन में कहीं खड़का हुआ बोले आ गया आया ना वो रात को सोते सोते चमक उठा आ गया भोजन कर रहा द्रास आदमी में आ गया इस प्रकार से वो सारे जगत में श्रीकृष्ण को देखने लगा तन्मयम जगत अपश्यप तन्मयम जगत श्रीकृष्णमय जगत देखने लगा सारे जगत में उसको कृष्ण दिखाई देने लगे ये क्यों हुआ ये दो प्रकार के चिंतन होते हैं एक चिंतन होता है अभ्यास जनित एक चिंतन होता है बाध्यता मूलक एक का तो हम याद करने की आदत डालते हैं अभ्यास करते हैं भूल जाते हैं फिर अभ्यास करें भूल जाए फिर अभ्यास करें भूल जाए फिर अभ्यास करें वो चिंतन जो है वो तो धीरे धीरे अभ्यास दृढ़ होने पर स्थिर होता है उसका वर्णन पतंजलि योग दर्शन में है गीता में भी है दीर्घ का निरंतर सत्कारा से दृढ़ भूमि लंबे काल तक निरंतर श्रद्वापूर्वक लगे रहो तो अभ्यास तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा तो उसमें रूखापन है वो करना पड़ता है एक वो स्मरण है जो करना नहीं चाहता आदमी पर हुए बिना रहता नहीं इस बैर भाव में कंस के मन में भय उत्पन्न कर दिया कंस का मन भयभीत हो गया और भयभीत हो करके कंस चेष्टा करता बुलाता दोस्तों को मित्रों को राक्षसों को बोले और बात चलाओ रात बिन चिंता में यदि तो कुछ और बात करो तो और बात करने का उपक्रम कर रहेगा क्यों उठता का उठता बात करते करते और कैसा खसों के प्रति कहते बोले क्यों डरते हो आप इतने इतना डर किस बात का बच्चा पैदा भी होगा तो मार देंगे है क्या उसमें भगवान है तो भी क्या तो वो ये कहता कि है कि भाई क्या बताए डर तो हमारे मन में बैठ गया मानो वो श्री कृष्ण ही डर होकर के बैठ गया मन में भगवान मानो डर के रूप में आकर के व्याप्त हो गया मन में बोले तुम लोगों को भी वो तुम लोग हो तो मेरे हिंदी पर मैं भूल जाता हूं कहीं ही वो बनकर न मार डाले तुम्हारे सब रूपों में अपश्यक तन्मयम जगत है। जगत में वो भी तो है ना बोले मैं सोता सोता बिछौने पर सो छोया सो, सो, रहता हूं और सोचता हूं कि ये खटिया कहीं कृष्ण में बन जाए ये न मार दे अरे वो तो दिखने कृष्ण तो है ये तो क्यों खड़ा हो गया उस करके मार देगी इस प्रकार से निरंतर और नित्य वो भगवान में तन्मय हो गया सारे जगत को भगवतमय दिखने लगा ये जो अवस्था है ये बड़ी अच्छी अवस्था है इसीलिए कहा है कि भय से भी बैर से भी टोल से भी काम से भी लोभ से भी लज्जा से भी किसी प्रकार से भी अपने मन को भगवान से जोड़ ले भगवान से जुड़ा हुआ मन भगवान को मन में प्रकट करके और सारे जगत में दर्शन करा देगा सारे जगत में है ना वो भगवान को जगत में आकर के प्रवेश करना नहीं पड़ता भगवान तो जगत भर में स्वयं है ही वे ही भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं तो यदि उन भगवान को देखने का हमारा स्वभाव बन गया तो ऐसा कौन स्थान है जहां वो नहीं है तो कंस का ये सौभाग्य उदय हो गया कि भगवान के जन्म से पूर्व ही कंस पर कृपा की भगवान ने ये बड़ी कृपा ये, ये भगवान किसी चाहे कोई बैर रखे वो जब कृपा करते हैं तो अपने आप उसे दे देते हैं तो भगवान ने अपने आप को कंस को दे दिया जहां देखे वहां से कृष्ण सारे जगत में कृष्ण को देखने वाली दृष्टि विचार की और आंख की भगवान ने उसको दे दी ये बड़ी कृपा थी कंस का सौभाग्य तो जिसके मन में भगवान आ जाए उसका सौभाग्य तो जिसके मन से भगवान निकल जाए वो दुर्भाग्य इस प्रकार कंस की दशा हुई अब देवताओं के यहां हुआ कि भाई अब स्वामी आ रहे हैं हम और हम लोगों का अब उद्धार देव का सारे संतुष्ट देवताओं की ये हद कद सारे बंद कर दिए कंस ने राक्षस था ना कंस ने कहा कोई ब्राह्मण वामन पूजा न करे ये राक्षस ब्राह्मणों पर कहे जलते हैं ब्राह्मणों पर यज्ञों पर बोले ब्राह्मणों का नाश कार्य करो और जहां भगवान का शक्ति अवतार है वहां ब्राह्मणत्व रक्षा के लिए होता है ये वहां शंकराचार्य जी ने लिखा है गीता की भूमिका में ये जहां पर कि ये भगवान का अवसार क्यों होता है कि ब्राह्मणत्व की रक्षा के ब्राह्मण रहेंगे तो वर्णाश्रम रहेगा वर्णाश्रम रहेगा तो जगत में सुख मंगल रहेगा तो ये और ब्राह्मण ना रहे तो देवता भूख मरे ब्राह्मणों में से जब ब्राह्मण निकल जाए तो देवताओं को खाने को कौन दे अरे देवते दूसरे पर ब्राह्मण के द्वारा मिलता है उनको तो देवताओं ने देखा कि अब मंगल हो गया अब भग, अब तो भगवान अब कंस भी जान गया देव सवाए हुए थे ही यहां पर और वहां भी थे तो देवताओं ने अब सारी ये गतिविधि जानते थे क्या हो रहा है तो जब कंस जब डर गया और भगवान का प्रवेश हो गया देव जी के उदर में तो देवता प्रसन्न हो गए देवताओं के मन में आश्वासन आ गया और देवता लोगों ने कहा आज अब भगवान की स्तुति करें तो गर्भस्थिति ये लंबी चौड़ी है गर्भस्थिति समय हो गया तो कहते हैं कि ब्रह्मा भवस्तु तत्व्य मुनिधिर नारदाधि देव ही सानुम वीर भी सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित दो का इकट्ठे हुए शिवजी को बोला ब्रह्मा जी ने बोले अब चलो मौज हो गई तो शंकर जी और ब्रह्मा जी के साथ लेकर के सारे देवता अपने सारे देवताओं के साथ और सदिष्यों को भी बुलाया, नारद जी ने देखा कि सारा काम तो हमने बनाया नहीं तो बनता कैसे नारद जी बड़े पसंद तो नारद जी भी साथ आए मुनि भर नारद आधे भी नारद संत कुमार आधी समस्त देवता और वहां कैद खाने में आ गए अकस्मात कैद खाने प्रकट हो गए लोगों तो को दिखाई नहीं दिया पहले बड़े दार को नहीं दिखाई दिया सुनाई भी नहीं दिया सारे दिवस आगे वहां पर आकर के कैद खाने में और बड़ी सुंदर वाणी से सुमधुर वचनों से तो, तो तमाम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जो भगवान हैं उन भगवान की स्तुति करने लगे अब ये स्तुति संक्षेप में कल कहेंगे नहीं स्तुति में बड़ा विस्तार है ये